लोगों सामान्य अनुभव है ऐसे ही बहुत असामान्य नहीं बहुत लोगों को कभी आकस्मिक रूप से हो जाता है किसी गहरी बीमारी में कभी कोई गहरी चोट लगने पर से हाँ हाँ है। कभी कोई एक्सीडेंट में कभी कोई बहुत गहरे आघात में कई बार अनाया ये घटना घट जाती है प्रयास से भी कर सकती है और नाश से भी है उस प्रयोग को करने लेंगे लेकिन इससे इतना ही सिद्ध होता है कि इस शरीर के भीतर ठीक इस शरीर जैसा सूक्ष्म शरीर भी से आत्मा अभिष्ठ नहीं होती जैसे इस शरीर के बाहर निकलने के अनुभव की बात है ये भी जो दूसरा निकल जाता है ये भी एक शरीर ही है और ठीक इस शरीर जैसा ही है लेकिन अत्यंत तो सूक्ष्म से निर्मित इथरिक शरीर के बाहर भी निकलने का उपाय है और तब जो अनुभव होता है वो अशरी अनुभव है वो आत्मा का अनुभव है ये शरीर है इसके भीतर एक और शरीर है और उस शरीर के भीतर जिसका हम आत्मा का है वो अनुभव you हाँ, I mean, so, हाँ, हाँ, हाँ, तो, तो एक्सीडेंटल भी हो जाता है लेकिन उसके बाहर का अनुभव कभी एक्सीडेंटल नहीं होता जो हत का ग इसके बाहर निकलने का तो कभी तो कोई आप कार से गिड़ पड़ेगा एक्सीडेंट में तो भी हो सकता है कभी कभी रात सोने में भी हो जाता है और कुछ स्वप्न तो निश्चित ही इचरित बॉडी की यात्रा के होते हैं सब नहीं कुछ हाँ कुछ स्वप्न तो इचरित जर्नी होगी बॉडी बाहरी चली गई होती है ये सबके सब आकस्मिक भी हो सकते हैं या थोड़े से प्रयास हो सकते हैं कोई बड़े प्रयास की भी जरूरत नहीं सिर्फ उन बिंदुओं को जानने की जरूरत है जहां से ये बॉडी और इडी जुड़ी हुई है उन्हीं बिंदुओं का नाम चक्र है इसलिए चक्र इस बॉडी के हिस्से नहीं है सिर्फ कांटेक्ट फील्ड इस बॉडी और उस बॉडी के बीच जहाँ कांटेक्ट हो रहा है उन स्थानों का नाम चक्रम कॉन्टेक्टिंग जो सेंटर्स ऑफ कॉन्सेंटर्स ऑफ कॉन्टेक्ट है इस बॉडी और उस बॉडी के बीच उनको ही योग चक्र कहता है और उन सेंटर्स को जोड़ने वाली जो फील्ड कहना चाहिए उस फील्ड को कुंडली कहता है सामान्य मनुत्व के भीतर वो ये, ये दोनों बाटियां कई स्थानों पर एक दूसरे को छू रही है ये सोचिए कि पांच प्वाइंट पर ये दोनों बाटी छू रही ये जो प्वाइंट है कहीं तो शरीर को काटने से पता नहीं चल सकते सिर्फ कॉन्टेक्ट फील्ड है कोई चीज नहीं है देखे देखे तो। contact, दोनों के बीच। इसीलिए कोई शरीर को, को काटने से वो चक्रों का कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ है वो चल भी नहीं सकता ये जो चार या पांच या सात जो कॉन्टेक्ट फील्ड है ये सब अगर आपस में जुड़ जाए इनको जोड़ने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में भी जुड़ जाए तो कुंडलनी का अनुभव हो जाता है कुंडली के का कुल मतलब ये है कि ये जो अलग अलग कॉन्टेक्ट हो रहा है इनके इनके जो कॉन्टेक्ट होती जगह पर जो सक्ति इकट्ठी हो गई पांचों में सातों में वो अगर जुड़ जाए और उसके जोड़ने के मैथड थे और इन पांचों के कॉन्टेक्ट को हाथों के कॉन्टेक्ट को अलग करने के उपाय भी तो इन उपायों के द्वारा बहुत आसानी से दोनों शरीर अलग हो सकते हैं। अलग होते ही इतना तो तय हो जाता है कि इस शरीर के मरने से ही सब कुछ नहीं मर जाता है खतरा है कभी ये कभी खतरा है ये कभी खतरा है और कई बार ऐसा हो सकता है कि इस कोशिश में इनको वापिस न जोड़ा जा सके लेकिन आमतौर तो से आमतौर तो से ऐसा खतरा नहीं कुछ कारणों में ये हालत हो सकती है कि अगर बॉडी ऐसी हालत में हो उसके कुछ हिस्से बिल्कुल खराब हो गए हो या काम ना कर सकते और कॉन्टेक्ट के हटते ही वो डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाए तो उसको तो वापस जोड़ना मुश्किल हो जाए और इसीलिए हठियोग ने शरीर पर इतना जोर दिया शरीर को पूरा का पूरा इतना साधने की जो चेष्टा की है वो इसीलिए कि दूसरे शरीर के अलग हो जाने पर शरीर के अस्त होने का कोई डर न हो वापिस जो जाने में असम अच्छा नहीं है और जो जान के शरीर को अलग करता है इस से उस को बहुत जान के अलग करता है उसे तो बहुत ही नहीं है क्योंकि वो जिस माध्यम से अलग होता है उसी के बीते इस माध्यम से जो जाता है लेकिन जब आकस्मिक कभी हो जाता है जैसे मेरा जो अनुभव वो आकस्मिक ही है और तब एक हाँ अब तो, तो, तो मैं अब तो मैं बहुत प्रियोग किया तो, तो बहुत प्रयोग किया अब तो कोई सवाल नहीं अब तो सब साफ है न केवल मुझे साफ है बल्कि आपको आपके शरीर को भी जान के साफ कह सकता हूँ की ये करने तो हो सके तो बहुत कठिनाई तो का सवाल नहीं लेकिन पहला उनको जो मुझे हुआ वो मेरे प्रयास से नहीं था लेकिन उसके मेरी कोई ख्याल और ध्यान के गहरे प्रयोगों में कभी कभी आकस्मिक रूप से किसी को भी हो सकता है किसी को भी हो सकता है no, think, think, think, think, no. जरा भी नहीं जरा भी नहीं जरा भी नहीं इसलिए इसको मैं कोई न तो जरूरी है और न करने का कोई मूल्य है बड़ा तो हाँ, कुछ पुछ पुछ पुछ तक हाँ कुछ कुछ तथ्य है कुछ तथ्य इतने साफ हो जाते हैं उस अनुभव ऐसी काम तो करने भी में फिर अब गैस बिल्कुल ही चला जाता है और जैसे ही एक बार ये अनुभव हो जाए तो आपके पुराने जन्मों में उतरने की बड़ी सुविधा हो जाती है जो बिना इस अनुभव के नहीं हो पा बिल्कुल ही बिल्कुल नॉट बिल कूड प्रॉपरली ये फूड ऑलरेडी इनटू यू नो गोइंग बैक बट कोई भी मनुष्य मनुष्य से नीचे नहीं जा सकता है ऊपर जा सकता है लेकिन मनुष्य ही रहते हुए कई बार नहीं जाता किसी नहीं जाता भी नहीं जरा भी नहीं संभव है बिल्कुल भी नहीं संभव है हाँ उसके कारण है उसके कारण है असल में हमारा जो जो एक्स्ट्रल माइंड है वो जो एक्टल बॉडी है उसका जो माइंड है अब इसका मतलब ये दो बॉडी हो गई और जो इस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ ब्रेन है ठीक ऐसा ही उस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ उसका माइंड है जो इस ब्रेन के साथ कॉन्टेक्ट फील बनाए हुए है वो जो एक्सपल माइंड है हम जैसे रात को सोए, आप रात को सोए, के सोच है तो रात भर आपके माइंड में भोजन का ख्याल घूमता है उठते जो पहला ख्याल आएगा वो भोजन का आएगा और जो पहला काम आपका शरीर करेगा वो भोजन की तरह करेगा इस शरीर में रहते हुए आपके अक्सल माइंड ने जो भी डिजायर नहीं पूरी कर पाया है अनफुलफिल ड्रैगन अनोन ड्रैगन वो डिजायर्स उसके पीछे वो मरते वक्त उसे गहरी नींद तो नहीं कोई अर्थ है मरने का मरते क्षण में वो सारी डिजायर जो इस माइंड में चाहिए थी पूरी नहीं हो पाएंगे वो तो उसके साथ खड़ी हो जाएंगे जिससे रात खोते वक्त दिन भर में जो चाहता नहीं हो पाया वो तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और वो जो डिजायर थे वो फिर इस माइंड को मनुष्य की बॉडी को पकड़ाने की चेष्टा करें क्योंकि तो वो जजायत मनुष्य की बॉडी में ही पूरी हो सकती है मैं सुनता तो ये जो तो अगर मनुष्य जीवन में कुछ अतृप्त वासनाएं और कठिनाएं रह गई तो चेतना वापस मनुष्य जीवन पर लौटती रहेगी जब तक कि या तो उन वासनाओं से छुटकारा न हो जाए उनसे मुक्ति न हो जाए तब तक वो वापस लौट सकते हैं माइंड में तो वही लौट जाता है जहाँ डिजायर है बहुत दिन तक रहेगी रहेगी और उसका कारण उसका कारण सिर्फ ही है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जो भी है जो भी है उनको जब तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं करेगा तब तक तो काउंसिल जारी रहेगी फिर रिलीजियस एक्सपीरियंस एक बात है और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन बिल्कुल दूसरी बात है मुझे एक अनुभव हुआ उस अनुभव की मैं क्या व्याख्या करता हूँ वो गलत हो सकती है कल साइंस हो सकता है व्याख्या गलत और थी और व्याख्या की गलत होती है तो मेरा अनुभव भी गलत हो जाएगा लेकिन व्याख्या बिल्कुल और बात है हाँ, मेरा मतलब, हाँ एक और बात एक आदमी इस कमरे में आया उसे एयर कंडीशनिंग का कोई पता नहीं है वो इस कमरे में आया बाहर सब गर्म था दूसरा कमरा गर्म था इस कमरे में आया ये कमरा ठंडा था उसके अनुभव में कोई झूठ नहीं है कि उसने इस कमरे को ठंडा पाया लेकिन उसके एयर कंडीशनिंग का कोई पता नहीं और वो आदमी इसको चमत्कार मानते जाता है वो इसकी बात है वो एक चमत्कार मानता है वहां एक साधु ठहरा हुआ है कमरा इसलिए ठंडा है इंटरप्रिटेशन है ये लेकिन कमरे के ठंडे होने में कोई गलती नहीं थी और कल अगर वो गलत सिद्ध होगा और वैज्ञानिक को गलत सिद्ध करेगा कि किसी के साधु के ठहरने से कोई कमरा ठंडा नहीं हो सकता तो वो आदमी गलत सिद्ध हो जाएगा और गलत सिद्ध होते से इंतजार बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी क्योंकि उसका अनुभव है कि कमरा ठंडा था लेकिन कमरा क्यों ठंडा था इसके बारे उससे कुछ भी तो निर्मदा सुन है ना इतना अंता मामला है वहाँ जब एक आदमी जाके कुछ अनुभव करता है तो अनुभव तो है लेकिन अनुभव को वो रिलीज करता है इंट्रोड्यूज करता है लॉट कुछ हाँ हा, हा, ये संभावना है ये संभावना है इसीलिए जैसे क्रिश्चियंस है माउंट है वो ये बात नहीं उनका भी अनुभव यही है लेकिन उनकी व्याख्या बिल्कुल और है हिंदू और जैनों की व्याख्या भी यही है बौद्धों की व्याख्या भी यही है लेकिन फिर भी बौद्ध आत्मा को मानने को राजी नहीं है उस तरह से जैसा हिंदू और जैन एक्सपीरियंस हाँ, हाँ और उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल एक है बौद्धों का अनुभव बिल्कुल वही है जो जैनों का या हिंदुओं का लेकिन बुद्ध आत्मा को मानने को तैयार नहीं और अनुभव में जरा भी फर्क नहीं है तो आप साइंस के साथ तब तक बनी रहे तक रहेगी जब हम सारी का, उसका पूरा का, पूरा का कॉन्फ्लिक सर्वे नहीं हो जाता उस एक्सपीरियंस का और हो जाने के बाद बहुत सी बातें मानते कि सही है वो हो गलत लेकिन अनुभव गलत नहीं होगा सिर्फ अनुभव की नई व्याख्या शुरू होगी नई व्याख्या शुरू होगी अब जैसे अब जैसे मेरा कहना कहते हैं पृथ्वी प्रतिविधी सेंसर है सारे युवक और मैं मानता हूँ कि ये किसी गहरे अनुभव की बात है ये झूठ नहीं है अभी भी अभी ये तो ना, ना जरा भी नहीं जरा भी नहीं तो नहीं कह रहा हूँ ना ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है ये बात कोई और ही अर्थ रखती है ये बात ये अर्थ नहीं रखती है कि सूरज और चांद और सारे सब चक कर लगा रहे ये अर्थपूर्ण नहीं ये बात बहुत है और कुछ और ही अर्थ रखती है। जहा तक जीवन का संबंध है अर्थ सेंटर है जहाँ तक जीवन का संबंध है वहाँ अर्थ सेंटर है जो जो लोग जीवन, उन, लो जीवन में बहुत गहरे प्रदिष्ट हुए हैं उनका जो अनुभव है वो ये है कि किसी प्लेनेट से कोई लाइफ नहीं और जो लोग जीवन में बहुत गहरे प्रदिष्ट हुए उनका ये भी अनुभव है कि प्रत्येक प्लेनेट की भी अपनी सोल है जो जैसे कि एक एक बॉडी की अपनी सोल है प्रत्येक प्लेनेट बॉडी और बॉडी उस प्लेनेट की अपनी सोल है जैसे अर्थ की अपनी सोल है हर एनिमल्स की तो सोल है ही जमीन की चांद की तो, तो जो लोग जीवन के इस दिशा में बहुत गहरे काम के, उनका ये अनुभव की अर्थ की अपनी सोल है सब प्लेनेट्स की अपनी सोल है और सोल की दृष्टि से उस लिविंग एंटी की दृष्टि से, से अर्थ सेंटर है और सूरज और चांद सब उसके आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं ये जो ख्याल ख्याल है इस का गलियों से कोई मामला नहीं कोई कोई कांटेक्ट कांटेक्ट ही ही नहीं नहीं लेकिन ये जो ख्याल है इसकी जो होने वाला था वो यही होने वाला था कि ये पृथ्वी का सूर्य चक्कर लगा रहा है और जो गलियों ने खोजकी की जो तो बात झूठ है सूरज का चक्कर तो पृथ्वी ही लगा रही है तो इन दोनों दो बातों का खड़ी हो गयी हाँ और और धर्म एकदम धर्म का जो व्याख्याकार था का वो एकदम हार गया हार गया क्योंकि यहाँ तो फैक्ट सामने थे तुम्हारे पास तो कोई फैक्ट थे नहीं लेकिन कभी दो चार सौ वर्षों में जब कि हम लिविंग एंड के बाबत हमारी दृष्टि और गहरी हो जाएगी तो मैं ये मानता हूँ कि गलेलियो और जीसस क्राइस्ट के दृष्टिकोण में बुनियादी फर्क है और जीसस का दृष्टिकोण गलेलियो से कहीं भी कटता नहीं है वो बात ही और है डाय हाँ डायमेंशन अलग है औ, और तब ये कंफ्लिक्ट जारी रहेगी अब जैसे की अगर मैं कहूँ कि चक्र है साथ शरीर में तो कहूंगा शरीर में और फॉरन फिजियोलॉजिस्ट कहता है कि हम तो शरीर को पूरा है क्योंकि जहाँ चुके हैं वहां तो कहीं चक्रों तो कुछ भी नहीं है वो यही कह रहे है वो वो यही कह रहे और जहाँ तक वो कह रहे है जितनी दूर तक वो कह रहे है कोई गलत नहीं कह रहे लेकिन उसके आगे भी कुछ हो सकता है जो उनके कहने में नहीं आ रहा है फिलहाल और किन्नी विजनरी कहने में आता है और विजनरी के साथ तकलीफ ये है कि वो कुछ कोई प्रमाण नहीं दे सकते जैसे कि अगर मैं कहूं तो कि मुझे कोई एक अनुभव हुआ लेके एक आदमी को किसी से प्रेम हो गया है और वो कहता है कि मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है और अगर फिजियोलॉजिस्ट कहे कि हम कहा से प्रेम का अनुभव हो रहा है हम तुम्हारे पूरे शरीर को खाट पीट के हम तुम्हारे पूरे शरीर में कहीं नहीं पाते कहीं भी तुम्हें प्रेम अनुभव हो रहा है न तुम्हारे हृदय को कुछ पता चलता है न तुम्हारे फेफड़े को कुछ पता चलता है न कहीं पता चलता है मेरी बात अब न फिजियोलॉजी की बात में कह रहा हूँ फिजियोलॉजी अगर आप करेंट मुझे प्रेम अनुभव हो रहा है और मेरे भीतर कुछ घटना घट रही जो कल तक जब तक मुझे प्रेम मिली हुआ था नहीं घटी थी तो so, फिजियोलॉजी अगर आपकी जांच पड़ताल करे तो आप कुछ नहीं कर सकते कि आपको कोई प्रेम का हो रहा है क्योंकि वो कहेगी जब तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा था सब जितने तत्व तो तुम्हारे शरीर में थे और जिस तरह का तुम्हारे शरीर का स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर वही का वही है तत्व वही के वही है प्रेम के अनुभव से तुम्हारे शरीर में जब प्रेम नहीं हो रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ इसलिए कोई नई चीज तुम्हारे शरीर में हो रही है हम नहीं मान सकते ये राम फिजियोलॉजी ये कहेगी कहेगी कि तो कुछ हो नहीं रहा तुम तो भ्रम में हो रही है या तुम किसी और चीज की व्याख्या कर रहे हो और वो और तरह से व्याख्या करेगी वो कहेगी कि हो सकता है जिसको तुम प्रेम वगैरह कह रहे हो वो कुछ भी नहीं है सिर्फ तुम्हारे शरीर में कोई नए हार्मोन आ गए हैं और उनकी वजह से जो हलचल मच रही है तुम सुन रहे हो कि प्रेम हो रहा है सिर्फ नए हारमोन का ये हलचल है इसमें कुछ प्रेम जैसी कोई चीज नहीं और ये हो सकता है की उनकी बात भी सही हो और ये भी हो सकता है कि ये बात भी सही होगी जो प्रेम का अनुभव हो रहा है हो सकता है कि हार्मोन अलग करने पे अनुभव ना हो मीडियम हाँ, हाँ मीडियम हो सिचुएशन हो हार्मोनिक सिचुएशन पैदा कर रहे हो जो कि हार्मोन का जाने पर ना हो जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ लेकिन मेरा बोलना एक बात है तो हाँ, और अगर बीच में वेब क्रिएट न होने का इंतजाम कर दिया जाए या वैक्यूम कर दिया जाए तो आप तक मेरा बोलना ना सुनाई पड़े सर मिलते रहे तो आप कहेंगे बोलना कुछ भी न था बीच की वेब थी तो गलती हो गई कठिनाई क्या है की साइंटिफिक जो मैथड है अब तक वो जो भी मटेरियल है उसको पकड़ लेते हैं चीख भी है लेकिन जो भी मटेरियल पकड़ के बाहर छूट जाता है वो किसी अनुभव में आता है तो आज अनुभव कॉन्फ्लेक्ट में पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे साइंस विकसित होती चली जाती है और जैसे जैसे साइंस विकसित होती है रिलीजियस एक्सपीरियंस को प्रकट करने की भाषा भी विकसित होती जाती है क्योंकि हमारे पास नई भाषा का सारा उपाय होता चला जाता तो है सच तो ये है की जो भी जो भी रिलीजियस अनुभव हुए दुनिया में जो बड़े रिलीजियस अनुभवी लोग हुए वो सब प्री साइंस के में हुए उनकी सारी लैंग्वेज पोइट्री की है उसका कारण ही पोइट्री की ही लैंग्वेज थी कोई दूसरी लैंग्वेज थी नहीं दुनिया में लैंग्वेज की पोइट्री की और जो अनुभव तो पड़ा, इधर अब एक नई लैंग्वेज मैथमेटिक्स की प्रकट हो रही है विकसित हो रही है सौ दो सौ चार में जब मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज बन जाएगी पूरी लैंग्वेज बन जाएगी तो तो एक सुविधा होगी कि जो लोग एक्सपीरियंस की बात करें वो फिर लणस की भाषा में कर सके फिजिक्स की भाषा में कर सके साइकोलॉजी की भाषा में कर सके आज साइकोलॉजी की भाषा में कुछ कहना संभव हो गया है लेकिन साइकोलॉजी की कोई भाषा नहीं थी आज तो बहुत विशाल पहले तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये जानको एक बात है व्याख्या बिल्कुल दूसरी बात है हम चारों आदमी एक ही जगह जाएं और चार व्याख्याएं लेकर लौट सकते हैं और एक ही अनुभव हुआ हो और इंटरप्रिटेशन क्योंकि बुद्ध क्योंकि उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सोल का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है इस अर्थ में जैसा दूसरों के लिए है बुद्ध जो कहते हैं वो कहते हैं की सोल जैसी कोई एंजायटी नहीं है सिर्फ एक स्ट्रीम है एंजाइटी नहीं रात दिया जलाया और सुबह हम कहते हैं वही दिया हम बुझा रहे हैं, हैं तो तो बुद्ध कहते हैं वो दिया बुझता तो रहा, और नई ज्योति आती रही ज्योति बदलती रही फिल्म बदलती चली गई वही फिल्म नहीं जो आपने शाम को जलाई थी जो सुबह आप बुझाते हैं उसी फिल्म की संतति है उसी फिल्म की संतान है कंटिन्यूटी so, है उसकी लेकिन फिल्म ये बिल्कुल दूसरी है इस फिल्म को पता भी नहीं है किसान जो फिल्म जली थी वो क्या थी ये उसी की स्ट्रीम है ना नहीं मेरे मतलब नहीं समझा आप अगर हम पूछें कि वेदर फिल्म इज देयर आर नॉट वो तो कहेंगे फिल्म इज देयर बट फ्लेम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्लेम इज ए कॉन्स्टेंट कंट्यूनिटी न न ये हिंदू और जैन नहीं मानने को तैयार है तो तो नहीं समझा दो दोनों में फर्क हो जाएगा अगर आपने कहा कि सोल बदलती है तो जैन और हिंदू कहेंगे फिर सोल है ही नहीं उनका कहना ये है कि फिर एंटाइटी नहीं रही कोई सिर्फ कंट्यूनिटी रही और कंट्यूनिटी कोई कोई एंटाइटी नहीं यानी उन जैन और हिंदुओं का कहना यह है कि अगर यहाँ नहीं समझा ना ना ना डाय तो ना, ना, ना ना कितनी ही डायनिक हो ना, ना दिखो दिखो दिखो दिखो दिखो अगर कंट्युनिटी है तो कंट्युनिटी टूट सकती है और कंट्युनिटी बुद्ध कहते हैं टूट जाएगी इसलिए निर्वाण के बाद कोल नहीं बचेगी इसलिए बुद्ध ये कहते हैं कि निर्वाण का मतलब ही है निर्वाण का मतलब ये होता है दीए का बुझ जाना निर्वाण सबका भी ये मतलब है फिजिशन तो बुद्ध का जो और ये सारी की सारी हिंदू व्याख्याएं हैं बौद्ध की बुद्ध का जो कहना है बुद्ध का तो कहना ये है बुद्ध का कहना ये है, है और इस अर्थों में बुद्ध का कहना बड़ा साइंसफिक है और आने वाले साइंस साइंसफिक में बुद्ध का इंटरप्रिटेशन बहुत अपील करने वाला है mm -hmm. अपील कर रहा है नहीं है न यही तो हमारा हमारी जो धारणा पक्की हो जाती है तो डिसअपइंटिंग हो जाता है मेरा कहना ये है बुद्ध का कहना ये है कि ये सारी की सारी जैसे की हम कोई भी चीज को ले ले कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि कुछ चीजों से मिलकर बनी जैसे कि की ऑक्सीजन ऑफ हाइक्सीजन से मिलके पानी बना हुआ है पानी कोई एंजाइटी नहीं है पानी कोई सत्ता नहीं है बुद्ध के हिसाब से पानी सिर्फ सहयोग और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए तो पानी नहीं हो गए हाँ हाँ तो इसलिए महात्म बुद्ध में बहुत निकटता है एकदम निकटता और चीन के मार्क्सिस्ट हो जाने की बुनियाद में बुद्धिज्म है हिंदू हिंदू धर्म हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट होने में बाधा है भारी बाधा है एकदम भारी बाधा है और उसका कारण है की हिंदू की जो व्याख्या है जैन की जो व्याख्या है वो बिलकुल ही और है बुद्ध की जो व्याख्या है वो मार्क्स के विकटतम है अगर दुनिया में मार्क्सिज्म आया तो जो धर्म बच सकता है उसके बाद वो बुद्धिज्म क्रिस्टी ना इस्लाम ना हिंदू न जैन मार्क्सिज्म के बाद अगर किसी दुनिया में धर्म के बचने की संभावना है तो बुद्ध मैं तो अभी मार्स और बुद्ध के लक्ष्य दिया तो भारी उपद्रव हुआ है अभी जबलपुर में सीरीज दिया तीन लक्ष्य की मार्स और बुद्ध तो मेरा तो कहना ये है कि बुद्ध समय के पहले आ गए मार्क्स के बाद बुद्ध की कार है उसके पहले नहीं और जिस दिन दुनिया मार्क्स को पूरी तरह समझ ले और स्वीकार कर ले उसके बाद तो बुद्ध की स्वीकृति अनिवार्य उस बुद्ध से सिर्फ बचे नहीं जा सकता क्योंकि मार्क्सिज्म की स्वीकृति के बाद जो भी खोज हो दिन होगी वो बुद्धिज्म में ले जाने वाली है और उसका कारण यह है उसका न नहीं, नहीं। ये ये और और दूसरी बात है ये और दूसरी बात इस संबंध में नहीं जो मैं कह रहा हूँ इस संबंध में नहीं इस संबंध में नहीं 25 एस्पेक्ट से नु तो 25 तो। पच्चीस एस्पेक्ट से तो कुछ मामलों में बिल्कुल ही में नहीं पड़ेगा लेकिन बहुत बेसिक मामलों में बहुत गहरा मेल है मिडिल के लिए है, है। पच्चीस बातों में भेज पड़ेंगे और पच्चीस बातों में भेज पड़ने चाहिए क्योंकि 2000 साल का फासना है क्योंकि जो भी बड़े से बड़ा आदमी भी जो कहता है वो चाहे कितनी दूर की बात कहे तो भी जिस समाज में वो जीता है जिन धारणाओं में जीता है जिन लोगों ने जीता है वो उसी के फॉर्म में सारी बात कहेगा और बिल्कुल स्वाभाविक है वो सारी बातें उसमें हावी हो वो बच नहीं सकता और फिर वो अकेला कैसे चला जाता है फिर पीछे ट्रेडिशन बननी शुरू होती है वो हजार बातें जो होती जो की चली जाती है जहाँ तक बुद्ध का व्यक्तित्व वो एक्टेटिक नहीं बिल्कुल एंटी एस्थेटिक है लेकिन भारत का पूरा व्यक्तित्व एक्टेटिक है और बुद्ध के पीछे जो लोग इकट्ठे हो रहे वो सब एक्टेटिक परम्पराओं से आ रहे हैं और बुद्ध की जो व्याख्या और शास्त्र निर्माण करने वाले हैं। वो सब ब्राह्मण है अविव जी की बात है महावीर और बुद्ध का सब शास्त्र निर्माण ब्राह्मणों ने किया है और महावीर और बुद्ध दोनों ब्राह्मण विरोधी थे। लेकिन इनकी जो जो भी इससे परम्परा है वो सब ब्राह्मण है और इसलिए अनिवार्य रूप से निर्भर हो जाने वाली क्यूँकी वो, वो आपका थोड़ी साराइंड आता है ब्राह्मण का पीछे के साथ बुद्ध की शक्ल देखे ये आदमी सचिक नहीं मालूम पड़ता है और बुद्ध की पूरी की पूरी जो धारणा वो एक धारा में गये तो थे तपस्या की लेकिन वापिस लौटा है ये कोई जरूर रूप से स्थित होना नहीं होता ये कोई जरूर रूप से स्थित ये तो हमारी व्याख्या यही में कहता हूँ हमारी व्याख्या पर निर्भर करता है कि क्या क्या व्याख्या होती है हम क्या व्याख्या करते हैं एक आदमी स्त्री को इसलिए छोड़ सकता है कि स्त्री सुखद थी और वो सुख नहीं लेना चाहता तब तो एथेटिक है और एक आदमी स्त्री को इसलिए छोड़ देता है कि सुख ले लिया अगर आप कोई सुख नहीं rains. तब वो कोई एस्थेटिक नहीं है यह हालत उल्टी भी हो सकती है एक आदमी स्त्री से इतना परेशान है इतना दुख भोग रहा है कि छोड़ दे तो एथेटिक नहीं है स्त्री छोड़ देने से कुछ तय नहीं होता ना एक स्त्री से इतना परेशान हो सकता हूँ की छोड़ने में मुझे सुख मालूम पड़े दुनिया समझा गई की मैंने इसी छोड़ के बाद समझ गई मैं तो सुखी हुआ उसको छोड़कर और साथ रहता तो एक्सेटिक हो जाता है तो हम क्या व्याख्या करते हैं उससे नहीं पता है ये जो ना, ना, ना ये जो मैरिज करना नहीं करना जरूर नहीं है सच बात तो ये है कि अगर कोई ठीक देख से देखे और कोशिश करे तो जैसा मैरिज का फॉर्म चलता रहा अब तक वो एक तपस्या है जैसा मैरिज का फॉर्म चलता रहा तर, तो है अब तक वो एक तपस्या वह सिटीजन है शादी करने में एक भारी कष्ट और दुख से गुजर नजे मैरिज रही है अब तक नहीं है पूरा दुख है और सतर्क दुख है और हो सकता है कि कोई आदमी जो सुखी रहना चाहता है इसलिए शादी न करे करेगी हम समाचार वो सिर्फ बुद्धिमानी का लक्षण हो हमें ना, और मेरी अपनी मान्यता ये है कि अभी तो शादी सुख नहीं है अभी तो शादी सुख नहीं है अभी तो शादी निश्चित तो दुख रही, है और दुख है हाँ एक दुनिया बनानी चाहिए हमें जहाँ शादी भी सुख हो लेकिन वहाँ शादी का हमें पूरा रूपांतरण कर देना पड़े पूरी शादी बदल देनी पड़े वो फ्रेंडशिप से ज्यादा नहीं रह जाएगी तो ही सुख हो सकती है और जिस दिन सेक्स फंड से ज्यादा नहीं होगा तब तक सपने होंगे। हो बहुत दूर तक